प्रहलादयू पर हर दिखाया हथ पा खम्भद करण अद्भुत कत तौ तो जी समरत सारी बात हर स्मरत अहिल्या पग रह उधरी बिबी बिबि खणकू लंक बगसी साख राघन सीर तौ तो रघुवीर जी रघुवीर राघ हार लज रघुवीर बाल धूबन जाज बैठो करण सह से काम देख अपना जान दी दो धनी अवचल धाम तो निज नाम जी निज नाम निगम धापियो निज नाम नरसिया को देख निर्धन के हासी कीन हो सांवर सा का भर दीन तो आधीन जी आधीन ईश्वर सेव गौ आधीन भीलणी चुग किया भेड़ा ठाम हे कणर प्रीत कर रघुनाथ पाया बहुत तो कि जी किशोर जय किशोर ग्रह पकड़ोष गज बात तो जगदीश जी जगदीश जनक धावणा जगदीशोच कपीर पढ़िया साम संत द्वार पार ध ढाली जेत उतर जंत तो भगवंत जी भगवंत भग तौ भगवंत छान थी पा तणी छा ही मग्न हो मोरार देवरा उलटाए दी दा शक्ल कारज सार तो बलिहार जी बलिहार ब्रिजपत पाल बलिहार ब्रिजयू पर इंद्र को प्यो सात दिन असुरा नीर बूट न तो वो हु गिर हरियो गोपाल जी गोपाल मेठ शकड़ मा चीर कौ खड़ नहीं आयो ओढ़छ छोड़ तो जी रण छोड़ राकण हारण छोड़ हनुमान जी सियारी खबर लेने के लिए लंका जाते हैं उस टेम का ले खबर या या ले हुकम सी आ, खबर ले सकत रागव संत ले लंक सद दौंगण हालि हनुमंत तो बलवंत बलवंत बाद लौंग यौ बलवंत पूरी पे कल प्रारंभ महल प्रारंभ कम्पलसीय पद साहब हिम उलट कमला कदम आजो पूरी लंग पर जालत हो लंग काल जी लंग काल कप डर दह लियो लंग काल बर ले बन सकद राघव संत ले लंग दश सद उद्द लंगण हालियो हनुमंत तो बलवंत जी बलवंत बाद लंगियो बलवंत पूरी पेक महल दुग्ग प्रारंभ पद साहब हे म oligodendrocyte कदम आजो लंक तो लंकाल लंकाल तो आ जो पूरी लंग पर दल तो लंग काल जी लंग काल कपडर दह लियो लंग काल हो कमल जी याकबर लेवान सकद राघव संत ले लंग दसद उद्द लांगण हालियो हनुमंत तो बलवंत दी बलवंत बाद लंग यो बलवंत घंग प्रारंभ तपिय पद तव इम उलट कमला कदम आयो पुरी लंक परहलियलंकाल मणधार मारुत माग मात मनषिय पद बेश इम उलट कमला कदम आजो पर लंका तो अवदेश दी आयो परेश अवधेशवधेशम लोलो सा छेतीलोल बना ऊपरे तवे उड़ो तोल कहे मंच उड़ो आंदे आखे मीणापर छीलो भ तो गीत वे वे लार आवे छंद मिला जो ओ तो गीत इन तरह है उदाहरण है ले हु खबर ले वन शकर लह दंक लह लंक दिश लंगण हालियो हणमंत तो बलवंत जी बलवंत वार्ध लौंगियो बलवंत पुरी पीक महल दुरंग प्रारंभ चपल शिव पद छाव द्रुमभ तड़य बाघ अशोक दर्शय प्रकट पर्शय पावतो कपिराव जी कपिराव कर दे मूंदडी कपिराव बदरोष अंग विदुष उपवन दड़े दार सेन सिंगार मार कुमार तो जोधार जोधार जी जो जाजुल जो पन पाल ब्रह्मा आप गर्भ इम मला कदम आंक प्रजा तो, <coughs> प्रजा तो लंका लंका लंका मणधार आवत मोंग मारुत बंद शिव पद बेस बड़ चरण वारज आवियो पत राख पत, पत पत चाड राखण पेश तो अवदेश जी अवदेश इम बर दैवियो अवदेश धरे शिर धणी आप देखसत हिंगलाज देवी अवतरे जद आप तो सुई आप जी सुई आप सांसण प्रकट होए सुई आप तनो चमू ऊपर से शेख मग मिले दिगमात करवड़ी दत तृप्त कीध शगत बीसाथ तौ तो इखि याद जी इखि यात आज प्रवाड़ो इखि बार भिखमी बार शेवी जाल सबड़ी जम्ब तम्ब धूपत जाज तारी पान बद पर लंब तो जगदम्ब जी जगदम्ब जिनकू जारी आगदम्ब कीद परचा उदत करणी मदद धक्का मार देवी अवचल राज दी धो बीक निण भार तो दातार जी दा देवी संबंध को दातारं सारी चरण पूजे शरण राजा रवण छत्र हेमंग शीष छाज भड़हे मुख बाण तो देसान जी देसाण दीप थान निज देशान सबल तोरो देख शरण ओठठ लीधी आय और भणे कर जोड़ भैरों पढ़ो रहसु पाये तो मम्माय महम्माय मोपर कर कृपा मम्माय मन मंदर रामवड़ी करणी खोल कपाट सुंदर रचना कर सको वरणारूप विराट मन मंदर रामवड़ी करणी खोल कपाट सुंदर रचना कर सको वरण रूप विराट दोगादे और कारण शको पावन मानव मानवधारे जोग्मया पाँच तत्सादे त्रिगुण प्रसादे थुरतारे ब्रह्मांड थया कतर निहारी का नेम नचावण गंगा गगन गंगाधरणि नृतनमिष कारणवलाख निरंतर करणि करणि जय करणि मा करणि करणि जय करणि म करणि करणि जय करणि देवश कर रैन कर राणी भयंकर विकराली गृह रूप घनघौर घटाशू तिमिर ढकी तू चेरताी जलधर वर्षा कर बनी जलधी सजो शीतला रूप सुणी नितनमश कारण औौलख निरंतर करणी करणी जय करणी मां करणी करणी जय करणी मां करणी मा करणी जय वारदन जयकरणि युकिन अभयचानकड़े व्यम पतशौर भया घमसाण समर्पण्यानवगिरथर् पिंगलुद्गम थया क्रमवार गतिरवन प्रकाशा ऊर्जायाकर्ष करणनी नितनमशकार नवलाख निरंतर कारणी कारणी जय करणि माँ करणि करणि जय करणि माँ करणि करणि जय करणि वारुण वरुण यम बुद्ध पृष्पाति शुकर्षणि मंगल सारु भरणु पुनिवृद्ध वखाण वशुमाति सृष्टि शयाजा विशतारुष शक्ति नव क्रोध मिलित सूर्य पाशप तल्ठोषणि नितनमिष कारण्लाख निरंतर करणि करणि जय करणि मा करणि करणि जय करणि मा करणि करणि जय करणि देव तो दीग चत नवखंड शपथ दीपम चतुर्खान प्राणी जचिया सातोक्ष नव आठ शिदिया राग रहा बल खट रचिया कर कला चतुर्दश विद्या जग कारण तू जन नी नित नमस्कार निरंतर <coughs> करणी करणी जय करणी माँ करणी करणी जय करणी प्रलय प्रगट सात पयोधी जड चेतन जग जीव जनि जचिया शोर सात शक्ति मुवनेश्वर विष चारिय अवतार बनी तीन निरंतर। करनी करनी करनी करनी करनी करनी गाचली रूप भवन चतुर्दश धर पाता मिश करीर्गा के हर पर चढ़ी आवर त्रेमड़ा परूप कट्याख निरंतर माँ करणी करणि जय करणि गिया भवानी भगवती आ रया तुम हि त्रिणेता जगतम्बी हिंगाज लक्ष्मी हर्ष वाखरणी ओम चामंडा अंबी जामण जगता मंगल ज्वाला धुरकाली ऋणमुंडरणी नित नमस्कार निरंधर करणी करणी जय करणी मा करणी करणी जय करणी बणकर वीरुड़ नव गण नम त्रा तृणन ताता तपय भड़पान तोड़ पकवान पवरेश धन्य भट नौ लाख दपे जल धी जल बीज बजायो गुड़ तुत लिया तय तारणी नित नम शार नौ लाख निरंतर तो करणी करणी जय करणी मा करणी करणी जय करणी बणकर भाकल शेणल नागल माल बण देवल पार्सा नेक दिया खोड़ा खूब अमर नावेल पर कििया शीला दे देव माँ शतरूप सभाई धारण किया राखण धरणी नितिन नमस्कार लाख निरंतर करणि करणि जय करणि मां करणि करणि जय करणि बिकराल घड़ी माँ गौरा बादल शौगा नय पातल शिवरी गंगा भम्मा शिवाजी गोविंद कीी तुमय नितिशाह गरी बीजल चंद्रहाश खड़गल खुदौल धड़ तलवार बिणी नितिन नमस्कार नौ लाख निरंतर करणी करणी जीी मा करणी करणी जय मोहदि मंझ धार आदुत मागण आरत शाद पुकार यख पर यवश धरणी परलो हरियाली लाद रखे भगती ऋष भाव भरे कव भावर वीठ दुजकी नित नमस्कार लाख निरंतर करणी करणी जय करणी मा करणी करणी जय करणी जय करणी जगतम्ब अंब ब्रह्मांड उपाय महात तत्वाहय शतरज तमोश माया पांचकरण प्रकटाय कारण अंत कहाया दश इंद्रिय दश देव प्राण शपाया प्रमधाम धर्म आठो पुरी धर्म कार्य सुख धरे करजोड़ कव भमर कह कर स्वाईंदन स्वाईंदन जी रत्नू पाखरणी महाराजा केशव सिंह जी राय धूप कहर बालाड मर अणी चमकय समान सौशह धापे, संदरी, खावे, दहलॉ खान वो केशरी जी केशर सिंह राण जादू गोलन गलंग जाम माड़े चामन मोट आखै जगिश्र भला आखै दवे पिश्ना दोट तो नवकोट जी नवकोट नरियन उजाड़ा नवकोट मी ऋषरा शौंक मान खगां धड़कै खान क्र कलूरा भोज के हर हृदव कविया दान तो मगवान जी मगवान मई पत मी डरा मगवान गढ़ पर पर ली नौ घोड़ा रे घमशान लंका ऊपर राम लक्ष्मण ऐड़ा किी धी आण तो हिंदुआण जी हिंदुआ हाकाा शद शुरुरो जोर से अमराव जरकै लिया लश्कर लार आदिकोटांढां ऊपर तुआड़ी तरवार तो जो जी जो धार जाद जोर भर जो धार धाक्षश भी कान धड़कै भीम जो भाड़े माशिंघ सुत मंडली मयपत पंगीरारपेस तो माड़े जी माड़े मर्दां मर्दे कविता उरा चन ने तो को ऊंट न घोडा खत्यास पगिया हलर सुर ए हथल लागी हाथरी तो चरखो चक नाचू एया रचनता तो आप तो घर फूटी ताकत टूटी आंदे आंखे फूटी आंधारी आजा पपूंटी चारे कुंटी लुक दल लूटी लांटारी जबरिशे कुर्सी छूटी झूटी बूटी मलगी बोटारी अनराश थी लड़ी लुगाई बहुमत लाई बोटारी तो खबर पड़गी खोटारी दी खबर पड़गी खोटारी जनता शब्द डाली दाली जा डोफा काली कर डाली बोफा खुशबाली न संभाली रेती बनी माराली बाजीनी ताली बाबा वाली कुंगर पड़गी कोटारी अनराश थाई लड़ी लुगाई बहुमत लाई बोटारी तो खबर पड़ गई खोटारी दी खबर पड़ गई खोटारी जनता क्या सूती सुख मै सूती हूं बात हारणरी तू टोड़ी तूती खरी भगती कुती कलहण कारणरी अंदरा अब धूती संग सपूती बंद की मोटारी अंदरा शताई लड़ी लुगाई बहुमत लाई बोटारी तो खबर पड़ खोटारी जी खबर पड़ खोटारी जग जीवन है जाडो लड़ियो लाडो खाडो भर गो खूटोड़ो ऊड़क्यो आडो पड़गो पाडो ताडे अब क्या तू टोड़ो गाजड़रो गाडो होडो हिम्मत खिश् होठारी इंदिरा लड़ी लुगाई बहुमत लाई बोटारी तो खबर पड़ गई खोटारी जी खबर पड़ खोटारी लुकदड़रा खोटा पड़ गया लोटा आजा दोटा रा राधी गोटा मोटा आया रोटा गया मा रावल राखी नोड़ा कोटा तूटा तोटा सत्ता अंदरा सोटारी लक्ष्मण सिंह जी त मा रावल सत्ता अंदरा सोटारी अंदे लड़ी लु बहुमत बो, लाई बोटारी तो खबर पड़गी खोटारी दी खबर पड़गी खोटारी चरनेरा चोड़ा खिसकिया खोड़ा भोड़ा अब क्यों रा फिर गया व हाथों मत कर शर्मा वह मत खाली ए झोड़ा मोड़ा डोड़ा फुरगी डोफारी अंदरा स्थाई लड़ी लुगाई बहुमत लाई बोटारी तो खबरों पड़ गई खोटरी जी खबरों पड़ गई खोटारी चिप्या धरचरना नहीं उचरना आफत करना मत मत मत मरना सत्ताशें डरना तुझको तरना अंदरा शरणा उभरना चाख्या फल घरना ए पाते खबरों खबर पड़गी खोटारी अंदर इश्थाई लड़ी लुगाई बहुमत लाई बोटारी तो खबर पड़गी खोटारी दी खबर पड़गी खोटारी जन खबर पड़गी खोटारी दी खबर पड़गी खोटारी सरखो नी चाले घीखणू गाले दुखड़ा साले दी नोड़ा दाता मत डाले हे कर हाले काले शुक्रत की नोड़ा काले शुक्रत की नोड़ा नेता शब्द दौड़े घर घर माले नदियाँ ताले नोटारी अंदेराश थाई लड़ी लुगारी बहुमत लाई बोटारी तो खबर पड़ गई खोटारी जी खबर पड़ गई खोटारी अंदरा छ आई लड़ लाई बोट बधाई भारत में देशों दर्शाई जीत जमाई ए सबके सुहा स्वार्थ में देरू घर जाई करी कमाई छप्पर लड़ी लुगाई लुग ब लाईटारी तो खबरों पड़ती पाछ दबाव के देखो राम दे हिंदू में एक जनी सिख ईसाई जब भारत के भाई है हंद के निवासी हम हंद रखवारे हम हंद माता हल्लो राजा मेरी हंद माई है अशिक्षा को दूर कर शिक्षा भर पूर कर एकजुट होके हमें बकाश बढ़ाई है दूजा दूसरा में देखे देश हंद पैरों पे सोचे प्रकृति को कारगर पूरी विद्या पाई है जनजात जात पिछड़ी को शेड्यूल ऊपर उठाना है शिविर धन सिया की हिते रख गरीबों की देखे रेख मुफत पडाना है सामाजिक न्याय को शोषण की रोकथाम पिछड़ियों को आगे लेंगे शिखर चढ़ाना है खास कमजोर वर्ग जन अनुत जाति आदिवासियों की गति तेजी ही बढ़ाना है महिलाओं बच्चों कल्याण कार्य क्रम तथा गर्भवती महिलाओं माताओं के माता है की आहार को की यो दे के दे शिशु है काश करे आदिवासी पिछड़े इलाके पारे दूरदराज जंगलों के हलका भसे है विश्व तारे अन्य बारे पाठ पुस्तक और देखे रेखेता के, के सचे हैं दुकानें उचित तो दर संख्या तेज बड्डा कर दूर बसे सभी लगानी है मजदूरों को मौन इत्यादा प्रणाली का विस्तृत किया जाता की, की रक्षा नियम बनाना है छात्रा दुकानों को खास तौर खोल कर सर नहीं के आधार उपलब्ध करानी है उद्योगपति उद्योगों को तेज रफ्तार करे उद्योग की सुविधाएं छबी दीनी जाएगी पूंजी निवेशों की पूंजी प्रक्रिया उदार बने और योजना बनाएंगे योजना नतीजमा पूरा करने के लिए औद्योगिक नीति लाखों उद्योग लगाएंगे हिलप और धागा धागा है लगुटी आधुनिक ही बनाएंगे जमा करा सोरी करने के आदिकाले धन पर रोक औक लगाएंगे टेक्नोलॉजी को आधुनिक ही बनाए क्षमता की सफल बनाएंगे आयात खोटा लवे विशेष कानून बढ़ाए दशा नियुक्त दंड दवे तस्कर कर तलाश जबत सम्पत्ति की जावे जमी खाली सब जांच पटा भूमि हिण पाव शहरी भूमि समाधि करण उन्नति देश भर आएगी नये क्षेत्र फल की, की जाएगी हिंदू मुसलम ऐक शिख धर्म ईसाई वृद्धि करो विशेष भारत भाषी सब भाई मिलजुड़ राखो मेल पंक संगत प्रेमरी ऐर्षो करो न अंग सुधर हैेश सयोग धन दी जय करो काकाश है जय जय भारत जवानी मैं तो so, बत्तीस मात्राओं बने अठाईस मात्रान चौदह मात्राओं अठाईस अठारह मात्रान चौदह मात्राओं बने इन बारे में एक मैं रैनकी चंदा आपने होना होगा एक ही जैन नहीं रैनकी रैनकी तो, तो गया वाला सबकी धनाई होगी ये द्वार बाद में ये धनाई तो अमन कटा सारों गीत होना हूँ मैं कल न आज भी देखने को हम पुनीष लियो शद्द दूत अपम पर बड़ा कड़ा मजबूत बड़ा लो वापस इन्दिगार धूत बड़े बैठो और चेष्बा अद्भुत रंधालो मुने जाय मेले हरि मोनु जड़ तोनु आगूच जतामुं सीस निमाय सिया ले साथे और बच्चा सी जदे उपाय बताऊँ हूँ तो नूर मई मतहीणा स्वान लंगूर एकक रुक सागे तिकण हतै सर तूझ पिता ने और अनुचर रो झिकण थू आगे मरे न्याय सांभ रे मूर्ख ए तो वाला भड़ ए तो भड़ अचीताे चरण खिसावे तार ए तो भड़बड़वंत अभिताेंो चरण खिसावे तारों तौवारों तो, तो दीदी सीता खड़ कर जोश तप खुटा अर उठे रान कपिव वेण उचारे पर श्यौ पाव कहूँ रे पापी नेठ गुना रघुनाथ निवारे मुगट उतार सुबट दस अर लेकर उलट दुजाई लंका बाल सुतन भाया रच विग्रह अर आया राघव कने अशंका अर्ज करी प्रभु प्रभुसू इम अंगद अरे छड़बड़ कर समझाओ छने कंटक नवाने हित किया और मोटा गीत उन लक्ष्मण जी ने जिनटे शक्ति लगी पढ़ियो मुर्ष इगत राण सुत साधी थर के भाड़ बन चरा अरे मुक कुम लाना माझी नैन झरे हरि बदन निहारे अंक भरे निज अंगा बोले शीतल कह रे बंधव और ऊठ लखन अभंगा सीता वरी जनक पण साचो और सुपह किया छाता खड़ा उथेलण छौड़ा और भ्राता जो भरोसे वनिता हरण भड़े बनवासो और लंका बणी लड़ाई छड़ इन वार छो छोड़ धर सूतों और भलो नची तो भाई बकै वयण लंकेश विभीक्षण अ मैं तो भुज बण मीता वाणी व्रता हूं तभीरा अचित इद कणी चिंता कपिकुण बिपिन रीछ गिर कंदर और सुर गुण समावे रावण अनुज सहोदर राजन जो जिका कवन घर जावे निर मिले झुरे रघुनायक और सुन सुन वायक सारा जो जीव दवा जड़ जंगम अरे अरे व्याकुल व्याकुल हुआ पड़ियो शेष इल ऊपर एक एक ही विभिक्षण बोले अरे कमला जोड़ कर धनु धारण धीरज उर उ और युव कर जै उपचार हर बैद फतूस तूस लंका और सो आवे धारक सूरत झको बतावे जड़ी सजीवन और तो उठे तुरत रायो लायो जाय रोग हर लौंग और पिलंग सहे तूण प्रबल देखे जाग रीच कप दो दुसह सजोड़ा राम दल दोन तरप सकोचे दारुण अर सोचे रो बिचार सत छांडे जड़ी छुपायोंग और हणे बताय चे भिख नारायण अरे भिण रवि जाय द्रोण ले आवे अरे जति जीवावे बाल जद नग रजनी हद अजन आशी उचित सुणता विच विचार सियावर और दिल विचार रही आद उचित देख सचिंत राम कपदा खे अरे ठट नचितर जे सुथिर जाऊ बेग औषधी जडसु अगह ले आऊ द्रोण गिर व्याकुल लक्षण विवेक्षण बोले राणा श्री गुरु देवा ने जिन काटे जंजाल ओ मुझ सुनाया मेरे कर गुण थारा गोपाल संता सायक तू सदा दुष्णा खायक देव केशव तो वरण न करू भलगरु दि नव ओ ठग धो मर भोला ठगे धग देवी सुले कंकण जड़ना लगे और उठ भगे ईश तो ईश्वर जुड़बग्गा धोमर यज्ञा बेवे नग्गा लगभग हुई नार सुहग्गा मिलियो मग्गा दानव पग्गा रसदग्गा ठग्गा ठग्गाचण लग्गा शीश करज्ञा भिनसंतु दिन हौदु कुवारण काज सुधारण भक्त उदाहरण भगवंधु शिव भक्तों तारण ओ भगवंतु हिरणाकुश कुश खहड़े पुत्र पहड़े सॉपर उरड़े खग सुरड़े खम्भां बड़े सुररुत खड़े अम्बर दड़ड़े धर धड़े गजर भुज गड़े आज अड़ड़े दानव झड़ड़े नखदंतु दिन हो दुखवारण का सुधारन भक्त उदारण भगवंतु भक्तों तारणम ओ भगवंतु निवाह लगाया जल निगलाया या दड़ाया श्रीया दे धाया करो शहाया मिनड़ी जाया मज आया ठंडा जब थाया कुम उठाया खस्ता पाया खेलंतु दिन हो दुख भक्त भग, भक्तों ओ दुखवार ओ ईश सुधाओ तुझ अपना भजन शवा मन भाओ दुर्वासा आयो आय डरा चर चला बिछायो त्रिभुवन भटकायो कहर तपाओ नृपत छोड़ाओ नासंतु दिन हो दुख दुखभारण का सुधार भक्त उदारण भगवंतु भक्तों तारण ओ भगवंधु दुर्जोजन ठग्गु की दो धग्गु पांडवपग्गु निपड़ग्गु लाखाग्रे लग्गु जाला जग्गु धोमअथग्गु धग्धग्गु काढे कर मग्गु साय करग्गु साचे सग्गु शामंतु दिनहौ दुखुवारण काच सुधारण भक्त उदाहरण भगवंतु शिव भक्तौतारण ओ भगवंतु अम्बर माथारे लैन उतारे कुर्पुत प्यारे ललकारे पण्डव गया नार पुकारे अब हमारे आधारे तब बदारे सब हथियारे थव नियारे थररंतु दिनहौ दुखवारण कादसुदारण भक्त उदारण जो भक्तों भक्तौतारण ओ भगवंतु दू ते कटझेलु थो दुहेलु अज्जालु अंतु करते पुत्र हेलू, नाम कहेलु सबक्रमु छूटेलु गु भाज गहेलु तिरेशु उदारण भक्त उदाहरण भगवंतु शिव भक्तो तार भगवंतु जोरावर मीरु जड़े झंझीरु नाग कबीरु बिजनीरु तिर आयो तीरु गज हमगी चवे शरीर करचीरु बबकार गहि ओ आयो भीरु होज कठीरु हरड़ंतु दिन हौ दुख्बारण काक्त भग, उदारण भगवंतु जीव भक्तौतारण भगवंतु ओ शम हर मत मंदे उषर वसंदे दोषकरंदे नडरंदे गुरुदादु वंदे तिशपुर हंदे छोड़ गजंदे सगिजंदे काले पगवंदे रह तकंदे मुगलों हंदे मुर्जंतु दिन हौ दुखवारण का ओ भक्त उदाहरण भगवंतु जियो भक्तो तारण भगवंतु घट घटम घेरे नामा घेरे कथा उचेरे दुझकेरे छिंपे छेरे प्रेम चखेरे आंसू झेरे ओ उणेरे देव तब देवल फेरे ये गुण तेरे पंडित घेरे पिछयंतु दिनहौद कुबारण काज सुदारण भक्त उदाहरण भगवंतु जिय भक्तों तारण ओ भगवंतु मीरा गुण गाये लाज गमाये बिसेन भाज विशराज मय पतको प्याये प्यालो लाजय जैर मंगाये उन उणइमृत थाजे सुख उपजाये आचन आये उदरंतु दिनहौदुवारण काण भक्त उदारण भगवंतु शिव भक्तौतारण ओ कुरवंशी कर चालों रसर सालों पीठ बड़ालों भोपालोंण तालों कटकिर मारलो शीश बड़ालों सुालों सालेरत खालों तैर बिचारो पंखंडाल पोखंतु दिन हो हौ दुखवारण ओ भक्त उदारण भगवंतु जीव भक्तो तारण भगवंतु पढ़ी फंद आजे जलगज पाजे गरगज थाजे गड़लाजे कसू रहाजे ररो कहा ढील लाजे चढ़धाजे पर हर पखराज ओ चकर चला जय लियो सोडा ली जंतु दिन हो दुख दुखवारण काज सुधारण भक्त उदाहरण भगवंतु जीव भक्तोतारण ओ भगवंतु बीट मिर्घाणु अति विघ्नाणु बलतुठानु बिहानु सिम रैती टाणु भील डु सान हटानु छुटवाणु जल फंदु जलानु जल बरसाणु चिहुतर फानु नीचंतु दिन हौ दुखबारण ओ का सुदारण भक्त उदाहरण भगवंतु जी भक्तों तारण भगवंतु दस कन्दर भ्राता बुद के दाता वचन विदाता के वाता सोनाहा सुहाता पुर्जोड़ गाता उर्ले लाता मुर्जाता पातम ओ शरणे जातों लंग सि देखंतु दिन हो हौदु कुण कान भक्त उदाहरण भगवंतु जी भक्तों तारण ओ भगवंतु धूध्यान धरंदे पचपर शे छोड़ चलंदे दे तब नरपत सुनंदे चरपट्यंदे श्रीपद वंदे नारंदे वनजाज बसंदे आसन सन्दे रूपरसंदे रामरतु दिनहौदु कुण का ओ भक्त उदाहरण भगवंतु जियो भक्तो तारण भगवंतु घन पर सारे मुश्वण धारे तबे पुकारे नर नारे पर बतज प्यारे कर पर धारे नीर उतारे चहुवारे सुरपतग्योहारे गर्भज गारे बीज उवारे ओ वर्षंतु दिनहौदुवारण काज सुदारण भक्त उदारण भगवंतु जियो भक्तों तारण भगवंतु चंद्र बिभिचारी अहल्यानारी खलताजारी पतखारी ऋषापसहारी अधगद धारी ओ वर्ष हजारी शिलभारी मगजात खरारी दया विचारी उदरंतु दिन हौ दुखवार उदाहरण भक्तरण ओ भगवंतु दिन धिन जग दरिया जग अवतरिया जस विस्तरिया अगहरिया मुल्ला बरबरिया धेकज करिया क्यों धर्म फिर परहरिया अल्लाह उच्चरिया वाण अंतरिया छाचो दरिया निजसंतु दिन हौ दुखवारण का ओ भक्त उदाहरण भगवंतु जियो भक्तो तारण भगवंतु हूँ कै तो गासी आवे हाँसी शैष फणासी थक जासी जुई जुई जुग जासी हुआज गासी तुर्त बिनाशी तोपासी अब आगे द्यासी तिणकज आशी ढीलन लाशी ध्यावंतु दिन हौद कुण काज सुदारण भक्त उदारण भगवंतु जियो भक्तो तारण भगवंतु ओ है मुख जैन हजार दुगणी मुख जिहा जीह जीह इदे के इदे के निते खंड धार इको ऋणकार सुहायो तुझारायो बुदीआराम करणि नाम कहाय करण अभे करुणा करण शरण सहाय ओपड़ पडभग साह परमेश्वरी करणि नाम कहाय गोधर ध्यान वडाजी करणिधाजी देवसदाजी सुखदाजी चतुषा कमाजी न्यासलाजी अद्भुत आजी अटकाजी लीलतबुदलाजी पारलिजी जय जन लाजी सासु जती पड़भग शाये बाहुबल्बे मगर विलंबे दासमतीजय मगर विलंबे दासमति बिकैनजदासशंकर विश्वास शोषाशं परशंग मुर्धर पद वास चढ़वा शंकर पद्शंगवकाशंग निथलटदासंग एक निवासंगखन त्राससंगकरति बटभ बाहु बाहुबलंबे ओ मघर विलंबे दासमती जियमघर विलंबे दासमती शौष बीयान शिद्वअवषाण भाटीरान कुलभानंग भावि बशियानंग बुद्ध बुधानंग मेच ग्रहानंग मूलतांग पहतोक झड़ानंग शाहे पानंग बीमा टान लाभपति प्रभग सायंबे ओ बाहु बाहुबलंबे मगर विलंबे विलंबे मगर मती पे थड़खल तक के के के बी जियमगर धक दासमती पेथड़खक्के खलताबक्के चाडकटक्के चमचक्के जरक के बोमा के हुज़बाग खचक्के के आई हक के तक हक्के पड़भग्तक्के दुष्टपति पड़भग्शायंबे ओ बाहुपलंबे मगर विलंबे दासमती जी मगर बिलंबे दासमती कौन उत्पत्ति महा खुखत्ती ऊंध उकत्ति उत्पत्ति खड़ आयो तत्ती छोडो खत्ती महादुरत्ति अगमत्ती भग्गी भगवती रजा सुमती देजकुमत्तिदरती बढ़भायंबे ओ बाहु बाहुबलंबे मगर बिलम्बे दासमतीजिय मगर बिलंबे दासमती सज फौज लड़ंगा कमरे शंगा मचे उदंगा अठमंगा पड़ छोड़ उचंगा भाग पटंगा मै ढक अंगा उदमंगा भिड़पाँच प्रचंगा ओ जेत अबंगा बड़जय जंगा भीखपति पड़ बक्षायंबे बाहुबलंबे मगर बिलंबे दासमतीजिय मगर बिलम्बे दासमती मृदुद उमाे माहो माहे साचे ग्राहे कर साहे विचकर्णी ठाहे ओ न्याप भता हे हाथ मिला हे ददमा हे सीधा सत जाहे जगत सराहे झूठा दाहे जाड़ तति पडभश् यम्बे बाहु प्रलम्बे मगर विलंबे ओ दासमती जी मगर विलंबे बिलम्बे दासमती मुरधर अगो दुर्मक मागो बा अथागो पड़ भागो भर ऊंट तमागो अदिच भागो सिंध समागो छुट सागो लो वापक भागो शांो लागो ग्रहा सदागो पवन गति पड़भग्सा यंबे ओ बाहु बाहुबलबे मगर विलंबे दासमतीजिमगर विलंबे दासमती कौयरअंधारे महाकुठारे सौदा बारे सिद्ध लीजत बारे करनी उचारे कर्णिउचारे लाभम्धारे ओ तुटलारे बंदनाग किनारे आयी बारे चौत निहारे संस्वती बाहु बाहुबलंबे मगर विलंबे दासमतीजिय मगर विलंबे दासमती आंगण रत नु गण पगलाशु पवित्र किया धन धन कोडा धाम जेरो जस बधार्यो शंकर राजा को फ्यौरण जीत जाद मैसल मेरे जाच कौ राखी जीत पायक गु प्रजालिया तो शंकर घर्ष्या कन्या कहानी वेद बखानी ब्रहमानी विमल सूरवयानी व्योम बचानी यूमान धर युतरानी यलपरिया जग शयजानी घर जोगराज तिणी घरनी शीला सुखकरणी आया शरणि दे धन धरणि दुख हरणि महादे धन धरणि दुखहरणि दोखौ नृप धारे बुरी बिचारे लश्कर सारे ललकारे महता मणकारे तुरंग तयारे हैशंग खोखर हथियारे पू गायण पारे शिमझ सारे धवस करण शोषण धरणि शीला सुखकरणि आयाँ शरणि दे धन धरणि दुखहरणि माँ दे धन धरणि दुखहरणि चारण चल चलिया श्याम सुजलिया काला कल कलिया डिगमग डोकरिया कशे कटारियाँ ढब ढाकणी या ढलिया बेरी दलियलिया श्यामा बलिया जमे दलिया यणि यिणि शीलाँ सुखकरणि आयाँ शरणि दे धन धरणि दुखहरणि माँ दे धन धरणि दुख दुखहरणि खोखर सब खाये दुष्ट दबाये गौम झनकली जस गाये रणजीत रुलाये वंश गमाये गडसूण नौकर गणनाये चारण परचाये पूज चढ़ाये बंश पधाये जस भरणि शीला सुखकरणि आया शरणि दे धन दुख दुखहरणि माँ दे धन धरणि दुखहरणि शिलॉँ तुषेणी गौवर्षवाणी कर्नल कमला महाकाली बिरवड़ धनवाली विष भुजाली हिंगोल दुर्गा हाथाली चंदू श्रीराजल ज्वाला चंडी देवॉ देवल देवतरणी शीलॉँ करणी आयाँ शरणि दे धन धरणि दुखहरणि मा दे धनधरणि दुखहरणि शोले संसारंग पड़ी पुकारंग शतारणियो शृंगारंग शिल शतसारे चिंत्यापसारे वचन उचारे वृतधारे मेटा मारे शांत सुवरे जेषौण जादम झरणि शीलॉँ सुखकरणि यायों शरणि दे धन धरणि दुखहरणि माँ दे दुख हरणि समय दस गावै परम सर्ग शाशुक पावे वे विद्या वधा वे भोजन मन भाव भूत भजाव अनंद उपावतरणि शीला धन धरणि दुख हरणि धीणा घर धन धौन मौन बधारो माते श्री धीर करे भव भौंज समे चारण वरण चकार भरी छबाम भूपिरी बणे छंदत्र भंग शे नत शंकर भीटूbrun baharu banesi chade karj sare kar jod arj bhavro kare dhan jay kavya isht dhare सुपी गणेश जी रचंदे शतृवंगी दन्दान जी लालस चांचल वाकर <coughs> दम्भरण सिर अरण बसे दत्य विदारण देव तारण कुल चरण तुरा मरण खळ हमेव <coughs> द बबु ब मदवाड़ा दीन दयाला बृद्धन बाला शबहिषम चलत उता गण गृभगा दैत बडाला देख दमय झुगनय नन ज्वाला क्रोध कराला प्रीतिपाला हरय मुंडन गणमाला धूंधुंधाला दुंद स्वामी देव देवशिर जी स्वामी देव देवशिर दो दुख दुखभारी मिटे ममारी भवषण सारी लोक भज नितरिद्र सिद्धनारी संग सुप्यारी सेवा सारी आश सजय हाजर भलिहारी न्यारी दो पतिव्रत दारी पाई परे मुंडन गणमाला धूंधुंधाला दुंद स्वामी शृंडाला देवशिर जिय स्वामी सुंडाला देवशिर दौषिर्मुट सुहा वै गंध्रवा व्या वै करिषे वरभ्यांव भदा वै नर शिर ना व चतुर्चा वेलमे व शबऋ शरा वै प्रमपद पाव थिर सुखथा वै ध्यान धरे मुंडन गणमा धूंधुंधाला दुंद दो दौ स्वामी सुंडाला देवशीरय जिय स्वामी सुंडाला देवश्रीरय लेशन भैलाग तृष्णा त्याग्र गणपतयाग् जस गाव्य ज्योति हि जाग भय अग्भाग्य सूर मुन साषाग प्रभुपाव दौ दिलक अति अनुराग भवदिथ्याग्ञ ज्ञान भर मुंडन गणमा धूं दूंद धूंधाला स्वामी श्रृंडाला देवश्रीरय जीय स्वामी श्रृंडा देवश्रिय द जगजननी जायौ पितभव पाय अचर गाय मंगल अति अवतारी आयौ बिब्दायौ कौकरौ प्रेतपति सुरबृंद शवायौ ध्रुवग्धायो जड़ भरषायौ पुष्पर मुंडन गणमा दुंध धुंधाला स्वामी शुंडाला देवशि झी स्वामी शुंडाला देवशि दिजुरा सब पासी गणपत घासि त्यारि त्रासी मिटे तुरा थिर आनंद थासि पढ़े नासी सब गुण राशि होय सूरा कलपंडित काी आयुदासी दबान सुदासी जड़ी बरे मुंडन गणमाला धूंधुंधाड़ा दुंद स्वामी सुंंडा देव शीरय जी स्वामी सुंडाला देव शीरय दिद सिद्धरानी बेद बखानी सुर अगवाणी आपसही पह जोड़े नही हानी प्रमसुख प्राणी मिल मही दोल जय बाणी सुरा सुहानी चार हिखानी जस मुंडन गणमाला धुंद धुंधा स्वामी शृंडाला देव शीर जी स्वामी शृंडा देव श्री गणनाथ पिता चले सुर पो त तो नमो सदा गणनाथ जक दुर्गा जो तो नमो सदा गणनाथ शीश कर ग्रवी संगा नमो सदा गुणनाथ गणनाथ शुभ ग्रह रिद्धि सिद्धि संगा आरुड्डे ओये सुचि मुख वतूर अवश्य छाया कर ज्योति ललस जात में कवि लघु करे द ननित कीर्ति करणी डूंगरदान जी आसिया बालू है हा मन का है वो सुपड़ना हो कि मार्जिस ना ऊपर डूं इनको मैं ये भी एक प्रयोग करूंगा ये ये त्रिभंगी आह सात्रिभंगी दो जानी शिवरानी जगत गड़ा शुनानी कल्ला आवाखानी चरुं बरन कन्यानी करनल्ला दो रुद्राली कालीर दूर खेंगाली खड़खाना आउंताली अवैशदार डा डाली भरडान जरणी झरणि दैत्यद भय हरणी भुजलंब आशरण शरणी अंबिका जयो करणि जगदंब दौ जय जय जग झरणी भाव भय हरणि खलदल धरणी खम धारणी भूजल खेचरणि ममी झरणि शंकर घरणी चकणी सेवक करुणा करणी द मात प्रसरणी भुजलंबा तारण भवतरणी बेदम भरणी जय जग झरणी जगदम्बा जीव जय मा करणी जगदंबा दिनियाँ कुल जाई देवल माई घर आई थल मंगल थाई ज्योत जगाई मामड़ी आई प्रगटाई गुण भगताई शुरांशु आई दशुम्भ खपाई नि शुंभा तारण भौतरणि बेद भरणि जय जग झरणि जगदंबा जीव जय मरणि देश पराया नाज नाजपराया लदवाया बिच ऊट थकाया तूटा पाया चौथु गाया मम्माया साी सुरराया करी सहा द थिर पग थाया जू थम्बा तारण भवतरणी बेदां भरणी जय जग रणी जग तंबा जियो जय मा जग तंबा द खाती कमठानी कुप खुदानी कीण बिठानी तद््तानी न जोग टलानी अद्भिचयानी लाभपूरानी तूटानी रटिया शुररानी हे किन्यानी दो दर चंदाणी बणिदंबा तारण भवतरणी बेद भरणी जय जग झरणी जगतंबा जीव जय मा करणी जग दो जगडू बोपारी ज्याज हंकारी कोश हजारी थौवारी तूफान तैयारी बौद्ध दिभारी तब पुकारी मै तारी भुजा पसारी नाव किनारी तो आप युतारी अम्बा तारण उतरणिणी जय जग तंबा रणि जगतम्बा जीव तो मा करणि जगतंबात ही नही मलिख दी नो छी नंत्र अधीना ना नगती नी ना पलमहकिन न परलम्बा तारण भवतरणि भरणी जय जग झरणि जगतंबा